दो सौ निन्यानवे कुमारी हैरियर को लिखित एयरली लार्ज रिजवे गार्डन्स विमलडन इंग्लैंड 17 सितंबर अठारह सौ छियानवे स्विट्जरलैंड से यहाँ वापस आने पर अभी अभी तुम्हारा अत्यंत शुभ समाचार मिला शिर कुमारी आश्रम ओल्ड मेट्स होम ने प्राप्त सुख के बारे में आखिर तुमने अपना मत परिवर्तन किया है उससे मुझे बहुत ही खुशी हुई अब तुम्हारा यह सिद्धांत बिल्कुल ठीक है कि नब्बे प्रतिशत व्यक्तियों के लिए विवाह जीवन का सर्वोत्तम धेर है और जब वे इस चिंतन सत्य का अनुभव कर उसका अनुसरण करने को प्रस्तुत हो जाएंगे उन्हें सहनशीलता और क्षमाशीलता अपनानी पड़ेगी तथा जीवन यात्रा में मिलजुल कर चलना पड़ेगा तभी उनका जीवन अत्यंत सुखपूर्ण होगा प्रिय हैरियत तुम यह निश्चित जानना कि संपन्न जीवन में अंतर्विरोध है अतः हमें सर्वदा इस बात की संभावना स्वीकार करनी चाहिए कि हमारे उच्चतम आदर्श से श्रे निम्न श्रेणी की ही वस्तुएं हमें मिलेगी यह समझ लेने पर प्रत्येक वस्तु का हम अधिक से अधिक सदुपयोग करेंगे मैं जहाँ तक तुमको जानता हूँ उससे मेरी धारणा बनी है कि तुम्हारे अंदर ऐसी प्रशांत शक्ति विद्यमान है जो क्षमा तथा सहनशीलता से पर्याप्त पूर्ण है अतः मैं निश्चित रूप से यह भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा तुम तथा तुम्हारे वागदत्त पति को मेरा आशीर्वाद प्रभु तुम्हारे पति के हृदय में सर्वदा यह बात जागृत रखे कि तुम जैसी पवित्र सचरित्र बुद्धिशालिनी स्नेहमयी तथा सुंदरी सहधर्मली को पाना उनका सौभाग्य था इतने शीघ्र अटलांटिक महासागर पार करने की मेरी कोई संभावना नहीं है यद्यपि मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि तुम्हारे विवाह में उपस्थित रहूँ ऐसी दशा में हम लोगों की एक पुस्तक में से कुछ अंश उद्धृत करना ही मेरे लिए उत्तम है अपने पति को यह की समस्त काम में वस्तुओं की प्राप्ति करने में सहायता प्रदान कर तुम सर्वदा उनके एकांतिक प्रेम की अधिक अधिकारिणी बनो अनंतर पौत्र पौत्रियों की प्राप्ति के बाद जब आयु समाप्त होने लगे तब जिस सच्चिदानंद सागर के जल स्पर्श से सब प्रकार के विभेद दूर हो जाते हैं एवं हम सब ये में परिणत होते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम दोनों परस्पर सहायक बनो उमा की तरह तुम जीवन भर पवित्र तथा निष्काम रहो तथा तुम्हारे पति का जीवन शिव जैसा उमागत प्राण हो तुम्हारा स्नेहाधीन भाई विवेकानंद